श्रीमद्भागवत महाप्राण सप्तम स्कंध अथ नवोध्याय प्रहलाद जी के द्वारा नृसिह भगवान की स्तुति नारदुआं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्र ब्रह्म रुद्रपुरसरा नोपेत असकन्मु संरंभ सुदुरासद नारद जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके किसी को उसका और छोड़ नहीं दिखता था साक्षा स्त्री प्रेथिता देवही दृष्टा तन्मह अद्भुतम अधिष्टा सत्पुरय देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था प्रहलादम प्रथयास ब्रह्मवास्थितमंत के तात प्रथम योपे ही स्वापित्रे कुतम प्रभु तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कर भेजा कि बेटा तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो तते राजन उपेत्य राज्य अभुखा विध्रताजल भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर शाहटांग गए स्वपाद मूले पति तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुत उत्थ तथिर काला भयम नृसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है उनका हृदय दया से भर गया उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह करकमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय करने वाला है स तत्कर स्पर्शूता खिलाशुभ संपद्य व्यक्त परशन तत्द पद्म हृदय निमृतो दधो हृष्य तनो क्लिंद हृदय भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाशुभ झड़ने लगे अस्तो से समाहित प्रेम वाचा तन्यस्तर प्रहलाद से प्रेम गत जी भावपूर्ण हृदय और भगवान को देख रहे थे भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गत वाणी से स्तुति की प्रहलाद वाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथजित सिद्धा सत्विकतान महन्मतो वचसा प्रवाहै नाराद तुम पुरुगुणुना प्रहो किम तो समय हरिग्र जाते प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं मंडे धनाजन रूप तपतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा नाराधनाय भवंती पर धक्त्यात तोस भगवान मैं समझता हूं कि धन कुलिंता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे विप्रा गुणयुता दरविंदना मने वचने मेरी समझ से इस बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह वा ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता नैवात्म प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करणो वृण यद यदनो भगवते विदतीत मानम प्रतिमुख प्रतिमुखस्य यथा मुख सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है उन्हें अपने लिए छद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है तस्मा सर्वात्म गृण नीचो जया गुण विसर्गम प्रविष्ट पूजे तये नुमा नु इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है सर्वे हमी विधिका तब सत्व धाम चो सुखाय भगवतो आप के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते प्रभो आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अद्भुत के लिए अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं तद य मन ओम सुरश्च हतस्वत मोदते साधुरपे विश्चि सर्प हत्या लोकाश निमृति मिता रतंति सर्वे रूप नृसी विभव मरती जिस असुर को बांटने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी हो जाते हैं वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों का बड़ा सुख मिला है अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बात जो रहे हैं सिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे हम विभिम्य जितते भयान का जिह्वाक नेत्रभुगुटी रव सोग्रद्रष्टात आंध्र स्रज छत जरशंकुकर्ण निर्दम भीत आपका मुख बड़ा भयावना है आपकी जीव लपलपा रहा है लपलपा रही है आखे सूर्य के समान है चढ़ी हुई है बड़ी पैनी दाढ़े हैं की माल, माला खून से गर्दन के बाल, की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूं त्रस्तोस कृपण वह संसार चक्र बद्धः कदनाद्रसता स्वकर्मी दिन बंधो मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पीसने से मैं अपने कर्म पासों से बंध कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ मेरे स्वामी आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है यस्मा प्रिया प्रियोगना सक सुधाश मालह दुख औदम तदपि दुख मतधिया हम भूमन भ्रमाद में अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के सहयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूं अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं सोहम प्रियुद परदेवताया लीला कथा कथास्तवन सिंहता मुक्तों दुर्गाते पदयुगांस संग प्रभो आप हमारे प्रिय हैं अहेतुक हितैषी सुहृद हैं आप ही वास्तव में सबके पर हैं मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राघादि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा बालस्य नेतर सिंह नागद मुदन जतो नो इस में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती यस्मै यस यस यस यथा यस तो पर भाव कौति करो पृथक स्वभाव संचोदितदखिम भवत स्वरूप सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न भिन। स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि ब्रह्मादिश्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं वे आपकी प्रेरणा से जिस अपराध आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है माँ या मन श्री सतिकर्मय कालोदित गुणानुमते न पुंसंदो पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है यह लिंग शरीर बलवान कर्मय एवं अनेक नाम रूपों से आसक्त है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन दस ऐसा कौन है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए कालो वसी कृत विशेष विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्ट चक्र रही है आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन कर रखते हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्िधि में खींच लीजिए कुपितः दृष्टि पिताजिता भगवान जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भावें टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था वे लूटती फिरती थी किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला तस्मा भूतुृता अहमाशिष आयु श्रिंब मेन्द्रियरिंचात लेक्षा मिते विलुलिताक्रमेल कालात्मोपनय निजभृत्य पार्श्व इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु लक्ष्मी ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त रखा है इसलिए मुझे आप अपने दासों की में ले चलिए। कुत्रा सुखान रूपा कले वर्म से सर्वजाम विरोह निर्विद्यते न तो जनो यदपीति विद्वान कामानलम समयं दुरापैम विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है वास्तव में वे के जल के समान नितांत असत्य है और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है कहा वे मिथ्या विषय भोग और कहां यह रोग युक्त शरीर इन दोनों की क्षण और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधुबिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है क्वाहम रज प्रभवीशतमोधस्त सुतर कुल तवाकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया रया जन्मे पिता सिर सिंह पद्म कर प्रभो कहां तो इस तमोगुणी में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं और और आपकी अनंत कृपा धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है जिसे आपने ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा नैसा परावर मतिर भवतो न जगतस्थतापि जनतो यथात्मस्रुहृदो जगतस्था न सुवानुदरावर दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। एवं प्रपतन् हैत्म साषिणाम सुरर्षि भगवन गृह सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्यतवाम भगवान यह एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प सर्पने के लिए सदा तैयार रहता है भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी सही संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया तब भला में आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वध मन स्वभृत्य ऋषि खडगम हराभि अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले मैं तेरा सिर काटता हूं उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया मैं तो समझता हूं कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था एकस्तमेव जगदे तंस्य यत्वं आद्यन्तयो पृथग्वस्यते मध्यतश्च त्वा गुणव्यतिकरम निजमाज्येदम् तद तदनु प्रवेश भगवान यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं तम वाइद सदसदी सोनो माया यदात्म पर बुद्धि ज पार्थ यद जन्म निधनम स्थितरेक्षण तद तदे वशुका भगवन यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थित लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है तो भी गंध तन्मात्र की सृष्टि से दोनों एक ही हैं न्ये धमात्म जगत वलयाध्य शेषेमना सुखानुभवि भगवान आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रणय कालीन जल में शयन करते हैं उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं उस समय आप न तो तमो से ही युक्त होते और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं तस्वतेद निज काल शक्त्या संचोधित प्रकृतिधर आत्मगूढ़ भूत स्वली कावटम वन महाभज आप अपने काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है पहले यह आप में ही लीन था जब प्रलय कालीन जल के भीतर शेष सैया पर चयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभी से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ कविरतो कुरे उस पर सूक्ष्म दर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपके अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर कर सौ वर्ष तक ढूंढते रहे परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला यह ठीक ही है क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है सवात्मिमितिब्र तपा पर शुद्ध भाव तामात्मी सभु गंध मिवाति सूक्ष्म भूत इंद्रिया ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ वे हार कर कमल पर बैठ गए बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्मतन मात्रा गंध का होता है एवं सहस्रवधना घृशिको नाशा कर्णन भरणाधारढ़्यम मयाम सदुपलक्षित संवेश दृष्ट् विराट मुदंबरी विराटपुरुष सहस्रो मुखचरण सिरहाथ जंघा नाशिका मुखकान नेत्र आभूषण और आयुधों से संपन्न था चौदहों लोग उससे विभिन्न अंगों के रूप में शोभायम थे वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ तस्म भगवान हैजस्तमच सत्व तव प्रिय तमाम तनुमाती रजोगुण और तमो रूप मधु और कैडप नाम के दो बड़े बलवान दैत्य थे जब वे वेदों को चुरा कर ले गए तब आपने हैग्री अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं इत्थम नि गृति देव झावार लोकान विभाव से जगत प्रति धर्मम महापुरुष इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और आदि अवतार लेकर का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं कलयुग में आप छिप गुप्त रूप से ही रहते हैं इसलिए आपका नाम एक नाम त्रियुग भी है नए तन्मस्तव कथा कुकुंठनाथ संप्रीय दुर्तुष्ट माधु तीव्रम का भयशनाथम तव गति विमृशा दी नुंठनाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है वह प्रायः ही कामनाओं के कारण बहुत आतुर रहता है और भय एवं लोक पर धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं जे वही कतोच्युत तो मां धरम श्रवणम कुतचेन्नत क्वच कर्म शक्ति बह्य सपत्न इव गेहतिम लुनती अच्छुत यह कभी न अने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है जननेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर पेट भोजन की ओर कान मधुर संगीत की ओर नाचिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और, और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं इसके सिवा कर्मेंद्रियाँ भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती रहती हैं मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियाँ उसे अपने अपने सैन्य गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों एवं स्वर्म पथितरण्याम अन्योन्य जन्म मरणात भीत पश्यं जनम स्वरि विग्रह वैर चरपे प्रहे मूढ़ इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है जन्म से मृत्यु मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म हो करते करते यह भयभीत हो गया है यह अपना है यह पराया है इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अप लगा दीजिए कौन वक्त खिलगुर भगवान प्रयास महदनुग्रह उत्तारण तो, महदनु से जगत जगतगुरु आप इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा पालन करने वाले हैं ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है दीन जनों के परम हितैसी प्रभो भूले भट्ट के मूल ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती नैव द्वजय पर दुर तय मित मग्न चित्त सोचे तो अवश्य ही कठिन है परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं आपके उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमाामृत स्वरूप है मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायाम झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं प्रायः लते व मुन सभी मुक्ति काम मौलम चरंत न नेतान विहायक प्रणान विमुक्ष मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता जन मैथुनादि गृह में सुखम भी दुखम कंडू जन करोरिव दुख दुखमेह कृपना बहु दुख भाज कंडम विचहेत धीर घर में फंसे हुए लोगों को तो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुक्ष एवं दुख रूप ही है जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं आघाते नहीं इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं वैसे ही कामाधि वेगों को भी सह लेते हैं सहने से ही उनका नाश होता है रहो जप समाधय आप मौनमृत श्रुतपोध्यन स्वधर्म व्याख्याप सुरजितेन्द्रिया वार्तावत नवात्र पुरुषोत्तम मोक्ष के दस साधन प्रसिद्ध है मौन ब्रह्मचर्य शास्त्र श्रवण तपस्या स्वाध्याय धर्म पालन युक्तियों में से शास्त्रों की व्याख्या एकांत सेवन जप और समाधि परंतु जिनके इंद्रियावश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं और भंडार हो जाने पर वह भी नहीं रूप इमे सदे तब दशिष्टे वेदों वे ने बीज और अंकुर के समान आपको दो रूप बताए हैं कार्य और कारण वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है कांथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही धूल निकालते हैं क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। है सर्व तमेवणो विगुणश भूमन नान्यस्वी मनोवचसाल अनंत प्रभो वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंचतन मात्राएँ प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं और तो क्या मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है नईते गुणा न गुणिन महदाध योगे मन प्रभृत सह देव मृत्या आद्यवंत एव विमश विरमंत्र शब्दा समग्रकीर्ति के आश्रय भगवन् ये सत्वादिगुण और इन गुणों के परिणाम देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं तत्तम कर्म स्मृति चरण श्रवण कथायाडंगयाखि भक्तिम जन परम हंस गौ लभेत परम पूज्य आपकी सेवा के छह अंग हैं नमस्कार स्तुति समस्त कर्मों का समर्पण सेवा पूजा चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का इस सरंग सेवा के बिना आपके आपकी प्राप्ति कैसे होगी प्रभो आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परम हंसों के ही सर्वस्त्र हैं नारद वाचन एकतावत गुण भक्त्या भक्त न अदम कहते हैं इस प्रकार भक्त बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के गुणों का वर्णन किया इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए सिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले से भगवान प्रहलाद भद्र भद्रम ते हम ते प्री तेरोतम वरम स्वाभिस्में श्री नृसिह भगवान ने कहा परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो दैत्य श्रेष्ठ मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ माम प्रीणत आयुष्म आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती यतमा धीरा सर्वभाव साधव श्रेयस का मां सर्वासाशिषाम मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ इसलिए सभी कल्याण कामी परम भाग्यवान साधुजन जितेन्द्र होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं एवं प्रलोभ्य मोपी वरलोक प्रलोभन एकांति भगवती नए क्षत्रान सुरोत्तम असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्न्य प्रेमी थे इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरित भगवत्व नाभ नवमोध्या